श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय अथ द्वादोध्याय सृष्टि का विस्तर मैत्रीवाच ये ते वर्णत छत्ख्य परमात्म महिमा वेदगर्भोथ यहाोधमेन्जाग्रेन्धतामिश्रम अथताेन् महा मोहम च मोहम चमसा तमसाजान वृत श्री मैत्री ने कहा विदुर जी यहाँ तक मैंने आपको भगवान की कल्प रूप महिमा सुनाई अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की पांच वृत्तियां तम अविद्या मोह अस्मिता महामोह राग तामिश्र देश और अंधता मिश्र अभिन चे दृष्टवा पापीयसी सृष्टि नात्मा बहुमत भगवध्यान पूतेन मनसान्यानक तो चनंदम चनातनमतात्म सनत्कुम च मुनि किंतु इस अत्यंत पापमय सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता न नहीं हुई तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर उससे दूसरी सृष्टि रची इस बार ब्रह्मा जी ने सनक सनातन सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये चार निवित्त प्राण ऊर्धरेता मुनि उत्पन्न किए से स्व पुत्रान प्रजा पुत्र तन्नय छन धर्माण धर्मालो देव परायण तो अपने इन पुत्रों पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग अर्थात निवृत्त मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान ध्यान में तत्पर थे इसलिए उन्होंने ऐसा करना नहीं चाह जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा न मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं तब उन्हें असह्य क्रोध हुआ उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया धिया निगमापि भ्रोर्म्या त्रृजापते सद्यो जायत त्योह कुमारों नील लोहित स वैरोद पूर्वजो भगवान भवः किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की के बीच में से एक नील लोहित नीले और लाल रंग के बालक के रूप में प्रकट हो गया वे देवताओं के पुरवज भगवान भव रुद्र रो रो कर कहने लगे जगत पिता विधाता मेरा नाम और रहने का स्थान बताइए ये तस्वच पास्ो भगवान्या भद्रयावाचा मोदी तत्को करो, करो मिथे यद रोदी सुरहसौायुबाकतस्ताम से ना रुद्रति प्रजा तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुरवाणी में कहा रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं देवश्रेष्ठ तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेंगे सुर वायु रग्ने जलमही सूर्यशंद्र तपस्व मन्यो मनो मनोर्मिमो महातज उग्राव कालो वामदेवित्रृत तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय इंद्रिय प्राण आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सूर्य चंद्रमा और तप ये स्थान रद्द हैं तुम्हारे नाम मनु मनु महीनस महान शिव ऋतध्वज उग्ररेता काल वामदेव और धृतव्रत होंगे धेवतेशनोवाच नृत्य सरपेलांबिका ईरावती सुधा दीक्षा रुद्रण्यो रुद्रते स्त्रि गृहाड़िताली चम सोषण यत्पतिहि तथा उमा न्युत सर्पी इला अंबिका सुधा और दीक्षा ये ग्यारह रुद्राणिया तुम्हारी पत्निया होंगी तुम उपरयुक्त नाम स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो क्योंकि तुम प्रजापति हो इत्यादि स गुरुना भगवान्ीलाोि सत्वाकृति स्वभाव स सर्जात्म सजा रुद्राण रुद्रसंष्टा सग्रता जगत निशाम्य सख्य सो भूयान्जापतिरश लोकपिता ब्रह्मजी ने ऐसी आज्ञा आग... लोकपिता ब्रह्मजी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नीलोहित बल आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ा शोक हुआ संका हुआ अलम प्रजा भी श्रेष्ठा भी सरोतम दहते तप आते तब, तब उन्होंने रुद्र से कहा सूर्यश्रेष्ठ तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृश्य से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म के डालती है अतः ऐसी सृष्टि और न रचो तुम्हारा कल्याण हो अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो तप तप के के प्रभाव से ही तुम पुरुवत इस संसार की रचना करना तप परम पुमान पुरुष द्वारा ही इंद्रिया सर्वांतरिया ज्योति स्वरूप हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है मै त्रिवाच एव आत्मा भुवा दिष्ट परिक्रम्या गिराम तपसे जी कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे सिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए अथा भी ध्याम दुत्रा प्रजा भगवत शक्ति युक्त लोक संतान हेतवेतंगठ दक्ष्यम इसके नश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके दस पुत्र और उत्पन्न हुए उनसे लो, लोक की बहुत वृद्धि हुई उनके नाम मरीचि अत्रि अंगिरा अत्रिअंगिरा पुलह क्रतु भृगु वसी दक्ष और नारद थे। उस दशमी नारथे उत्संगानदे दक्षोंगुषा स्वयंभुव प्राणा वसीष संजा भृगिस्वीक्रतु पुहो ना तो ये पुस्तः कर्णयो ऋषि अंगिरा मुखिरत इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से दक्ष अंगूठे से वशिष्ठ प्राण से भृगु त्वचा से क्रतु हास से नाभि से पुलस्तृषि कानों से अंगिरा मुख से अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए धर्मस्तना दक्षिण यारायण स्वयं अधर्म पृष्ठ यस्मा मृत्युकयंकर हृदय कामो भ्रुव क्रोधो लोभाव मेषा नृति पयोरघाश्रय फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए तथा उनके से से से अधर्म का जन्म हुआ हुआ। और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न इसी प्रकार ब्रह्मा जी के से काम, भौहों से क्रोध नीचे के ओट से लोभ मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती लिंग से समुद्र गुदा से पाप का निवास स्थान राक्षसों का अधिपति नृति छाया या कर्दमो ज्ञे देवहूत्या पति प्रभो मनसो देहतचेदम जे विश्वृतो जगत छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए इस तरह यह सारा जगत जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ वाचम दुहितरम तन्वे स्वयंृति मन अका चक्रे छह श्रुत विदुर्जी भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़े ही सुकुमारी और मनोहर थी हमने सुना है एक बार उसे देखकर कर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे यद्यपि वह स्वयं वासना रही थी, थी। तमम धर्मे कृतमतिम विलोक्य पितरम सुता मरीचे मुख्या मुनजो संभात प्रत्यबोधयन नए तत्पूर्व कृतम तद्य न क्य परे उन्हें ऐसा अधर्म संकल्प करते देख उनके पुत्र आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वासपूर्वक समझाया पिताजी आप समर्थ हैं फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुष्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा तेजीयसापी शेतन्न शुश्लोक्यम जगद्गुरो जलवृत्तम अनुतिषं वै लोक क्षेमा कल्पते तस्म नमो भगवते जायदम से नोचि आत्मस्थम व्यंजयामा स धर्म पाहति जगत आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस, इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है उन्हें नमस्कार है इस समय तो वे भी धर्म की रक्षा कर सकते हैं साहता पुत्रान पुरो दृष्टवा प्रजापति प्रजापति पतिह घोराम अपने पुत्र मरीच आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते थे प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर की उसी समय छोड़ दिया तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया वही कोहरा हुआ जिन्हें अंधकार भी कहते हैं कदाचिध्याय चतुर्वेद आशंश चतुर्मुखा कथम सख्यालोका चातुर्होत्रम कर्मतंत्र उपवेद नय धर्मस्य पाधान चार तथैवाश्रम एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं इसी समय उनके चार मुखों से चार वेद प्रकट हुए इनके उपवेद, न्याशास्त्र होता उद्गाता, अध्वर्यो और ब्रह्मा। इन चार उदगाता के कर्म यज्ञों का विस्तार धर्म के चार चरण और चारों आश्रम तथा उनकी वृत्तियां ये सभी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए वे दुर्भाषम सो से तपो पूछा तपोधन के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेदों वेदादि को रचा तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की यह आप कृपा करके मुझे बताइए ऋजुष साख्यान वेदा पुर्वादिमुख शिद्यांतीम तो प्राजचिम व्यक्रमा आयुर्वेदम धनुर्वेद गाधदत्मन स्थापत्यम चाश्रयदूर्वादिमुख श्रीमी ने कहा ब्रह्मा ने अपने पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः और की रचना तथा इसी क्रम से शास्त्र होता का कर्म अधर्वियों का का कर्म उद्गाता का कर्म और प्रायित ब्रह्मा का कर्म इन चारों की रचना की इसी प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र धर्मवेद शास्त्र विद्या गांधर्वेद संगीत शास्त्र और स्थापत्य वेद शिल्प विद्या इन चार उपवेदों को भी क्रमशः उन पुर्वादिमुखों से ही उत्पन्न किया पंचम वेद्य वक्र्शन सोलसी पूर्ववक्रीत आजपेय सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा ने अपने चारों मुखों से इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद बनाया इसी क्रम से और और आपतोर्याम और चैन अत्रिरात्र तथा वाजपेय और गोसौ ये दो दो याग भी उनके पूर्वादि मुखों से ही उत्पन्न हुए वेद्यादान तप सत्यम धर्म से च आश्रमा च यथाख्यम स वृत्ति सात्रापत्यम च ब्राह्मं चाथ बृहथा चा वार्ता सचशालीन श्लोक छृह विद्या दान तप और सत्य ये धर्म के चार पाद और वृत्तियों के सहित चार आश्रम भी इसी क्रम से प्रकट हुए ब्रह्म, सावित्राजापत्य और वार्छ ये चार वृत्तिया ब्रह्मचारी की है इसी प्रकार वृत्ति भेद से वैखानस वालखिल औदुम्बर और फेनप ये चार भेदवान प्रथों के तथा कुटिचक बहुदक, हंस और निष्क्रिय परमहस ये चार भेद संन्यासियों के हैं उपने संस्कार के पश्चात गायत्री का अध्ययन करने के लिए धारण किया जाने वाला तीन दिन का ब्रह्मचर्य व्रत पहला एक वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत दूसरा वेदाध्यान की समाप्ति तक रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत तीसरा आयु पर्यंत रहने वाला ब्रह्मचर्य व्रत कृषि आदि शास्त्र वृत्तियां खेत कट जाने पर पृथ्वी पर पड़े हुए तथा अनजान की मंडी में गिरे हुए दानों को बीन कर निर्वाह करना आठवा बिना ज्योति भोई भूमि से उत्पन्न हुए पदार्थों से निर्वाह करने वाले नवा नवीन अन्न मिलने पर पहला संचय करके रखा हुआ अन्न दान कर देने वाले दसवां प्रातःकाल उठने पर जिस दशा की ओर दिशा की ओर मुख हो उसी ओर से फलादी लाकर निर्वाह करने वाले ग्यारहवा अपने आप झड़े हुए फलादी खाकर रहने वाले बारहवा कुटी बनाकर एक जगह रहने और आश्रम के धर्मों का पूरा पालन करने वाले तेरहवा कर्म की ओर गौर दृष्टि रखकर ज्ञान को ही प्रधान मानने वाले चौदहवा ज्ञानाभ्यासी पंद्रवा ज्ञानी जीवन मुक्त त्रय वार्ता दंडने वचन एवं व्याहृत प्रणभोज इसी क्रम से की त्रय वार्ता और दंड नीति ये चार विद्याएं तथा चार व्याहृतियां ब्रह्मा जी के चार मुखों से उत्पन्न हुई तथा उनके हृदय काश से ओंकार प्रकट हुआ नोट, मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्म विद्या, दूसरा स्वर्गादि फल देने वाली कर्म विद्या, तीसरा खेती व्यापार आदि संबंधी विद्या राजनीति पांचवा भूभुव स्व ये तीन और चौथी मह को मिलाकर इस प्रकार चार व्याहतियां आश्वलायन ने अपने सूत्रों में बतलाई है एवं व्याहृत प्रोक्ता व्यस्ता समस्ता अथवा भूभुवस्व और महा ये चार व्याहृतियां जैसा कि श्रुति कहती है भूर्भुवस्वृति तासामु तेसरो इसमें स्मताम चतुर्थी महा वाचम से महा मह इत्यादि लोम गायत्री चवचो विभो जगत प्रजापते मज्जा पंक्तित्त्पन्ना बृहृति प्राण तो स्पर्श तैभवजीव सरृदेह उनके रोमों से उवचा से गायत्री मांस से से स्नायु अनुष्टुप अस्थियों से जगती मज्जा से पंक्ति और प्राणों से छंद उत्पन्न हुआ ऐसे ही उनका जीव स्पर्शवर्ण कवर्गा पंच वर्ग और देह स्वर वर्ण आकार आदि कहला गया उष्मा इंद्रियास्था परमात्म हारेण स्म प्रजापते शब्द ब्रमन पर उनकी इंद्रियों से वर्ण उस्मरण और बल को या अंत कहते हैं तथा उनकी क्रीड़ा से निषाद ऋषभ गांधार सरज मध्यम धैवत और पंचम ये सात स्वर हुए हेतात ब्रह्मा जी शब्द ब्रह्म स्वरूप हैं वे बैखरी रूप से व्यक्त और ओहकार रूप से अव्यक्त हैं तथा उनसे परे जो सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म है वही अनेकों प्रकार की शक्तियों से विकसित होकर इंद्रादि रूपों में भास रहा है तथोपरा मुदर्गा मनोदे ऋषीण भूरविजाणी सर्गमसा तृदय भूय चिंतयास कौरव अहो अद्भुत में ते व्याप्रा नि प्रजाऊनम दैवत्र विघातक मिथनम् ने पहला काम शरीर जिससे कोहरा बना था छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करके विश्व विस्तार का विचार किया वे देख चुके थे कि मरीचे आदि महान शक्तिशाली ऋषियों से भी सृष्टि का विस्तार अधिक नहीं हुआ अतः वे मन ही मन पुनः चिंता करने लगे अहो ब्रह्मा आश्चर्य है मेरे निरंतर प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है मालूम होता है इसमें दैव ही कुछ विघ्न डाल रहा है जिस समय यथोचित क्रिया करने वाले श्री ब्रह्मा जी इस प्रकार दैव के विषय में विचार कर रहे थे उसी समय अकस्मात उनके शरीर के दो भाग हो गए क ब्रह्मा जी का नाम है उन्हीं के विभक्त होने के कारण शरीर को काय कहते हैं इन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ यस्तो त्र पुमानसो भुन मनो स्वायंभु स्वराट स्त्री छात रूपाख्या महिष्य महात्मन तदा मिथुन धर्मे न प्रजा हे धाम बभूविरे सतरूपाया पंचापत्यान्न जी जनत उनमें जो पुरुष था वह स्वामुभव सम्राट स्वयंभु मनु हुए और जो स्त्री थी वह उनकी महारानी शत्रूपा हुई तब से मिथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी महाराज स्वयंभू मनु ने शूपा से पांच संतानें उत्पन्न की प्रियव्रतोत्तान पादस कन्या सारत आपूरते हुतीसूतिरिथत्तमा आकूतिम रुचये प्राधाम कर्तमा मध्यम दक्षायाधाम प्रसूतिम चूरित जगत साधुशिरोमणि विदुरजे उनमें प्रियव्रत और उत्तान दो पुत्र थे तथा तो आकुति देवहुति और प्रसूति तीन कन्याएं थी मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से किया मझली कन्या देवहुति करदम जी को दी और प्रसूति दक्ष प्रजापति को इन तीनों कन्याओं की संतति से सारा संसार भर गया यदि श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारम श्याम सहितायाम स्थिति स्कंदे द्वादश्या